सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर दस मन के जाल हजार भाग केलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे मन सीधा चल ही नहीं सकता अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो मन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 रे जवरात बहुमूल्य क्योंकि न्यून उनका मूल्य उनकी न्यूनता में खुद में कोई मूल्य नहीं है कोहनूर दो कोड़ी का नहीं क्या करोगे खाओगे पियोगे समझ लो कि कोहनूर हर सड़क पे पड़े हो कंकड़ पत्थरों की तरह पड़े हो फिर क्या करोगे कोहनूर की कीमत खत्म हो जाएगी दुनिया भर में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 मति एके नहीं जानी माया मोह ममतासु बांध्यो बूढ़ी मोबो बिन पानी इतनी ही तेरी कुशलता है कि माया मोह ममतासु बांध्यो सपनों से बांध दिया तूने सत्य से तोड़ दिया मोह से बांध दिया तूने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 इसका मतलब कि कल हम यहां रहेंगे इसका मतलब कि कल तू भी रहेगा मेरे भाई ने काल को जीत लिया इतनी बड़ी घटना घट गई तुम जरा ढोलपीट के गांव में खबर कराओ। युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई दौड़े भिखारी को वापस ले आया कहा क्षमा कर कल का क्या भरोसा तू अभी ले जा बारू के घरवा में बैठो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 ये लोग जानते रहे होंगे इस पंडित को कोई न मिला तो एक छोटा बच्चा मिल गया वो एक दिया लिए जा रहा था एक मजार पे चढ़ाने को तो ने उसको कहा कि सुन बेटे ये दिया तू नहीं जलाया उस लड़के ने कहा कि निश्चित मैंने ही जलाया तो तू क्या ये बता सकता है कि ज्योति जब तूने जलाई ना थी तो कहां थी?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 और फिर महीने भर तक रुका रहा और चोर अनूठा आदमी था हर रोज सांझ चोरी के लिए निकलता हर रोज बड़ी आशा से भरा हुआ निकलता और जुन्नत से बड़ी बातें करता कि आज महल में ही प्रवेश करने वाला हूँ वो तो देखना तिजोरी ही उठा लाऊंगा और रात जब लौटता तब भी उदास ना दिखाई पड़ता है दरवाजा जब जुन्नत खोलता तो पूछता लाए उठाता आज तो नहीं लगाता हूँ लेकिन कल पक्का है ऐसा महीना बीत गया दांव लगा ही नहीं मगर उस आदमी की आंख की चमक न गई उसकी आसान खोई उसने कभी भी निराशा प्रकट न की वो हताश न हुआ फिर जुन्नत उसे छोड़ के चला गया बाद में जुन्ने जब परमात्मा की खोज में डूबा और रोज दिन बीतने लगे और परमात्मा की कोई झलक न मिले तो एक दिन उसने तय कर लिए